पर करते हैं वो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन व्यायाम है ध्यान के लिए भी कुछ आसन विधान है तो ये आसन अलग होते हैं व्यायाम के आसन अलग होते हैं कुछ ध्यान के आसन शास्त्रकार निर्देश करते हैं उनको बताने का मैं प्रयास करूंगा आसन सबके लिए एक ही है, एक प्रकार का आसन लगाकर बैठें, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है आपको जो आसन अनुकूल हो उसी आसन में बैठकर आप अभ्यास कर सकते हैं फिर भी जो जो आसन उपयोगी है उनको बताने का प्रयास करूंगा शास्त्रकार ने लिखा है योग दर्शन इस विषय में महर्षि व्यास जी आसन सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं सबसे पहले पद्मासन लिखते हैं ये आसन जिनका शरीर स्थूल है वो नहीं लगा सकते और नए व्यक्ति एकदम से अभ्यास नहीं कर सकते फिर भी जानकारी के दृष्टि से आपको तो ज्ञान होना चाहिए उपासना के लिए ये एक आसन है विधान किया गया है जो परिचित तो जानते हैं जो अपरिचित है उनके लिए बताने का प्रयास करता हूं दाहिना पैर को हम उठाकर बाएं गंगा के ऊपर रखते हैं और बाएं पैर को उठाकर दाहिने गंगा के ऊपर रखते हैं इस आसन को कहते हैं पद्मासन हाथों की मुद्रा घुटनों के ऊपर आप ऐसे भी बनाकर रख सकते हैं उल्टा करके भी ऐसे रख सकते हैं अपनी गोदी में भी रख सकते हैं ये सभी आसनों के लिए तो पद्मासन जो स्थिति है बाएं पैर को उठाकर हम दाहिने जंगाओं के ऊपर रखते हैं और दाहिने पैर को दाहिने पैर को बाय जंगा के ऊपर और बाएं पैर को दाहिने जंगा के ऊपर जिनका शरीर स्थूल नहीं हो सकता है जिनको घुटने में दर्द आदि है वो तो नहीं कर सकते हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए कठिन है जो युवा है और कृषि शरीर वाले हैं, बच्चों को बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है और ये आप जो युवा है कृषि शरीर है फिर भी उनको एक घंटे तक इस आसन में एकदम बैठना कठिन है कोई पहले से अभ्यास करता है तो अलग बात है आज के आज आप इस आसन में बैठेंगे और एक घंटे तक स्थिर होकर बैठेंगे ये संभव नहीं है तो ये आपका आसन का परिजन होगा आप जान लिए आगे घर में जाने के बाद आपकी रुचि आपकी रुचि हो तो इस आसन का आप धीरे धीरे अभ्यास करके बढ़ा सकते हैं शुरू में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं पद्मासन के बाद दूसरा आसन जो ध्यान के लिए उपयोगी है उसका नाम है सिद्धासन सिद्ध लोग साधु लोग इस आसन को अधिक प्रयोग करते हैं इसलिए इस आसन का नाम ही रखा सिद्धासन इस आसन में क्या होता है बाएं पैर की जो एड़ी है बाएं पैर की एडी को हम सीवन प्रदास में लगाते हैं नीचे लगा दिए और दाइना पैर को नीचे नीचे ऊपर लाकर रख दिए इस आसन को कहते हैं सिद्धासन ये बहुत अच्छा आसन है अधिकांश साधु संत योगी ध्यानी इसी आसन को प्रयोग करते हैं वो तो बहुत सरल है सुविधाजनक है और इसमें लाभ भी बहुत है तो सिद्धासन गोबारा इसकी विधि बता देते हैं बाए पैर को सीवन प्रदेश में लगा दिए नीचे और दहने पैर को बीचे बीच लाकर रख दिए दोनों में तखने जो है आपस में एक के साथ दूसरा ऐसे जुड़ा रहता है तो ये सिद्धासन है इस आसन में आप बैठकर एक घंटा तक कर सकते हैं फिर भी आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो एक घंटा आप नहीं कर पाएंगे कोई तो बात नहीं धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है हाथों को उसी प्रकार ऐसे रख सकते हैं ऐसे रख सकते हैं अपनी गोदी में रख सकते हैं पारसी दयानंद जी के भी बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे इस आसन में बैठते हुए इसका नाम है सिद्धासन तीसरा आसन है सुखासन सिद्धासन और सुखासन में अंतर इतना है सिद्धासन में एक पैर नीचे रहता है दूसरा पैर ऊपर रहता है दोनों पैरों के, के तखने मिलकर रहते हैं सुखासन में ऐसे प्रतिबंध नहीं है पैर को थोड़ा खोल लेते हैं ये पैर जितना खोलते हैं खुल जाता है ये पेड़ थोड़ा खुल जाता है तो सिद्धासन में क्या होता है था? ये दोनों पेड़िया टखने नजदीक रखते हैं हम तो ये थोड़ा खुलकर बाहर चले जाते हैं ये सुखासन है आपको जो भी आसन अनुकूल में लगा सकते हैं बैठ सकते हैं और वही सुखासन में कोई लगा नहीं सकता क्योंकि इसमें भी एक पैर नीचे रहता है दूसरा पैर ऊपर रहता है किसी को सुबह हो किसी को अनुकूल न हो सुखासन में ही नहीं बैठ सकते तो आप जैसे चौकड़ी मारकर बैठते हैं सामान्य एक पैर इधर रख दिए एक पैर इधर रख दिए ऐसे भी बैठ सकते हैं क्योंकि महर्षि पतंजलि जी और महर्षि व्यास आसन के लिए विधिवत निश्चित नहीं किया कि इसी आसन में बैठने से ध्यान होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसा नहीं बताया इसलिए आसनों के दृष्टि से आप कि किसी एक निश्चित आसन करने से ही ध्यान में सफलता मिलेगी ऐसी बात नहीं है और एक आसन है आपको बताता हूं उसका नाम है स्वस्तिक आसन स्वस्तिक आसन कैसे होता है ये दोनों पैर को खोल देते हैं ये जो बहिना पैर है इसके पंजे को लाकर जंगा और पिंडलियों के बीच में रख देते हैं जंगा और पिंडलियों के बीच में बाएं पैर के जंगा और पिंडली के बीच में बहने पैर के पंजे को रख दिए, ऐसे ही ये जो बाएं पैर का पंजा है ये भी बहिने पैर के जंगा और पिंडली के बीच में आ जाता है दोनों और ऐसे बंधे हुए रह जाते हैं स्वस्ती चिन्ह अपनी देखा होगा कैसे रहता है फ्लॉस रहता है बीच में और दोनों ओर से अलग अलग निकलता है यहां ऐसे ही चिन्ह हो जाता है इसलिए इस आसन को कहते हैं स्वस्तिक आसन तो आपको मैंने पांच आसन बताया अभी पद्मासन, सिद्धासन सुखासन अथवा जैसे सामान्य आप चौकड़ी मारकर बैठते हैं तो वो आसन कर सकती और स्वस्तिक आशन। स्वस्तिक आशन ये स्वस्तिक आसन स्वस्तिक आसन की विशेषता ये है यदि आप स्वस्तिक आसन न जाएंगे तो आगे पीछे बाएं बाए झुकेंगे नहीं आप स्थिर होकर बैठ जाएंगे क्योंकि तो ये दोनों पैर हमारा एक प्रकार से बने हुए रहते लक हो जाता है तो इसमें फिर अरे हिलना ढुलना कुछ नहीं होता आगे पीछे बाएं कुछ नहीं होता तो आसन के बारे में आपको आज इतना बताया ये नहीं बताएंगे और नियम के अनुसार आपका मान का शिविर है लेकिन आचार्य जी को मैंने पूछा था कक्षा में आप चाहो तो पूछ भी सकते ये तो ऐसे ही ध्यान की कक्षा है इस कक्षा में नहीं अन्य कक्षाओं में आप चाहो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं अथवा तो अध्यापक कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं आसनों के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो गया अब इनमें से जो आसन आपको अनुकूल है उसी आसन में बैठ जाइए दूसरी बात है ये आसन आप एक घंटे तक नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं इन आसनों का आप अलग से अभ्यास करेंगे सबसे अधिक अनुकूल जो आसन आपको लगता है उसी आसन का रोज रोज अभ्यास करिए आज आपने पदमासन कर दिया कल सुखासन कर देंगे परसों सिद्धासन करेंगे फिर स्वस्तिकासन करेंगे इससे आपको एक भी आसन में परिपक्वता नहीं आएगी पांचों आसन अथवा और भी आसन बनाया है एक वज्रासन भी है वज्रासन तो आप सब जानते होंगे दोनों पैरों को नीचे रखकर अपने एड़ियों को बाहर कर देते हैं और पंथों के ऊपर बैठ जाते हैं ये वज्रासन है इसमें भी आप उपासना कर सकते हैं इसका भी नाम मौर्षि व्यास जी ने है तो इन छह सात आसनों में से कोई भी आसन आपको अनुकूल हो इस आसन को आप प्रयोग करके उपासना कर सकते हैं कल्पना करिए आप 15-20 मिनट तक बैठे आधा नंबर तक बैठे अगर पैर में दर्द होना शुरू हो गया तो आप क्या करें धीरे से पैर को खोल दीजिए धीरे से पेड़ को खोल देंगे इसमें पैर सुना हो जाता है दर्द हो जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है एक मिनट, दो मिनट के बाद होता है फिर आप इसको ऊपर लाकर रख दिए फिर आपका सिद्धासन होगा सुखासन होगा जैसे बैठना चाहे बैठ सकते हैं। नहीं होता है बदलना चाहता हैं तो बदल सकते दूसरा आसन लगाइए नहीं होता तीसरा आसन लगाइए इसमें कोई प्रतिबंध नहीं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप जब पेड़ को बदलते आसने देखने वाले किसी व्यक्ति को स्पर्श ना हो किसी को बाधा हो यह आप ध्यान देंगे और आपके कारण दूसरों को बाधा हो ध्वनि ना हो और स्पर्श भी ना हो आप पैर को ऐसे बदलिए जैसे कि कोई ध्वनि उत्पन्न न हो और दूसरे व्यक्ति को स्पर्श ना हो यह आपको आसन के बारे में आप बता दिया इसी प्रकार आपको रोज अभ्यास करना है जो भी आपका आसन अनुकूल है उसी एक आसन में रोज बैठिए रोज बैठने से धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है और धीरे धीरे आप देखेंगे आज 15 मिनट बैठ पाते हैं आगे चलकर 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट और अभ्यास करेंगे तो एक घंटा तक आप आराम से बैठ सकते हैं और इसके लिए जो अन्य आनुषंगिक बातें हैं व्यायाम आपको प्रातःकाल आचार्य लोग कराते हैं व्यायाम करने से हमको ध्यान के समय में उपासना में बैठने में सरलता होती है ये सब आसन के बारे में आनुष्ञिक बातें मैंने बताई ये रोज आपको नहीं बताएंगे आज ही इसको आपको बताया गया इसी को आप स्मरण रखेंगे और इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे दूसरी एक बात है जब हम आसन में बैठते हैं स्थिर होकर तो बैठना है वो बताऊंगा एक है सुखपूर्वक बैठना देखिए हाथ को मैं ऊपर उठाता हूं तो बल लगता है अब हाथ को ऐसे कस्कर बांध लू ज्यादा डल लगता है अब वो कसकर बांधने आराम से छोड़ दूं तो ढीला हो जाता है लेकिन पूरा जब बल हटा देता हूं हाथ क्या होता है गिर जाता है नीचे तो जैसे ही हाथ सिफिल हो गया एकदम इसमें कोई बल नहीं लगाते ऐसे ही पूरा शरीर सिफिल करना है को तो निवर कराऊंगा तो कोई बल नहीं लगना चाहिए हाथ में आंखों में चेहरे में कहीं भी कुछ बल नहीं लगना चाहिए बिल्कुल आराम से कोई जड़ वस्तु आपने उठाकर रख दी रख दी तो रख दी उसको बल पकड़कर नहीं रखते कोई तो माइक रखा हुआ तो रखा हुआ है इसको हमें पकड़ना नहीं पड़ता है ऐसे मेरे हाथ और ये सब अंग ऐसे आराम से रखा हुआ होना चाहिए जिसके लिए मेरा कोई बल न लगता हो ये विशेष ध्यान रखेंगे लाइट को बंद कर huh. मेरे पास सोचना आई थी किसी की माताजी बीमार है तो चाय चाहिए चाय पाठशाला में बंदी जा ले सकते हैं। अभी मेरे पास सोचना आई थी किसी की माताजी बीमार है तो चाय चाहिए थी तो चाय पाठशाला में बंदी जा ले सकते हैं लाइट बंद कर। आप सभी अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर दीजिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और आपस में मिलाइए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए जितना अधिक खींच सकते हैं उसी स्थिति में रहिए और शरीर की स्थिति का अनुध्या करिए आपका कमर कैसा है पीठ की स्थिति कैसी है और पैरों की स्थिति कैसी है उसको समानन रखते हुए पूरा शरीर को ऐसे ही रखिए केवल हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए शरीर ऐसे ही रहेगा केवल हाथों को नीचे ले आएंगे चाहे आप में रख सकते हैं गोदी में रख सकते हैं जैसे अनुकूल हो वैसे रख सकते हैं आंखों को बंद रखेंगे आराम से अंत तक तीन बार हम ओम का उच्चारण करते हुए आज का ध्यान उपासना प्रारंभ करेंगे श्वास भर लीजिए मेरे साथ साथ प्रारंभ करेंगे मेरे साथ साथ अंत करेंगे करने के पश्चात इस संसार के साथ हमारा संबंध हटा दें सीधा परमात्मा के साथ संबंध बनाएं सर्वप्रथम हम लक्ष्य का चिंतन करेंगे मेरी बातों को सुनते हुए आप सीधा परमात्मा के साथ संबंध बनाएंगे मैं भी प्रयास करूंगा आपको संबोधन ना करू सीधा परमात्मा से संबोधन करू और इसी प्रकार आप भी अपने मन में अंतःकरण में परमात्मा के साथ संबंध बनाएंगे भले आपको शब्द सुनाई दे संबोधन सीधा परमात्मा को हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम सब साधक साधिकाएं पुनः एक बार इस समय उपासना के लिए उपवेशन किए हैं हे परमात्मा इस जीवन में जन्म से लेकर आज तक प्राकृतिक पदार्थों को भोग करते हुए उपयोग करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हुई है और आगे भी जीवन में इन साधनों को भोग करते हुए तृप्ति होने की संभावना नहीं है जिनके पास हमसे अधिक संसाधन विद्यमान हैं, वो भी इन संसाधन से तृप्त नहीं है हे परमात्मा इस अनित्य संसार में नित्य सुख प्राप्त करना संभव नहीं है आपके भक्त ऋषि मुनियों से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपकी उपासना से आपकी आराधना से आपका ध्यान करने से आनंद की प्राप्ति होती है हे प्रभु मेरे जीवन का लक्ष्य है आपको प्राप्त करूं, आपका साक्षात्कार करूं, आपकी अनुमति करूं, आंतरिक प्रत्यक्ष में मैं आपको जानना चाहता हूं सांसारिक कार्य वस्तु और व्यक्ति आपकी प्राप्ति के लिए साधन के रूप में ही मैं प्रयोग करूंगा इन्हें कभी भी साध्य नहीं मानूंगा हे प्रभु मैं मेरे जीवन का लक्ष्य के बारे में चिंतन कर रहा हूँ यह लक्ष्य मेरी बुद्धि में दृढ़ हो जाए परिपक्व हो जाए लक्ष्य बदले नहीं यही लक्ष्य रहे और इस लक्ष्य के प्रति मैं सजग रहूं, सावधान रहूं, सचेत रहू हे प्रभु आपकी उपासना में रजोग की आधिक्य ना हो जिससे अन्य विचार उत्पन्न होते हैं तथा तमो की आधिक्यता ना हो जिससे आलस्य उत्पन्न हो आपकी सतत अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे लक्ष्य बदले नहीं और उस लक्ष्य के प्रति मैं जागरूक रहूं दृढ़ निश्चय हो जाए अंतःकरण में प्रभु के साथ ऐसा ही संबंध बनाए रखेंगे लक्ष्य का चिंतन और दृढ़ निश्चय के पश्चात हे प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने आसन के पश्चात प्राणायाम का विधान किया है प्राणायाम के द्वारा मन नियंत्रण प्राप्त होता है हे प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए मैं अब प्राणायाम कर रहा हूँ आज हम बाह्य प्राणायाम के माध्यम से मन की एकाग्रता संपादन के लिए प्रयास करेंगे तीन बार हम सभी बाह्य प्राणायाम करेंगे विधि आपको ज्ञात है दोनों समय आचार्य लोगों ने आपको बताया उसी विधि से तीन बार बाह्य प्राणायाम करेंगे को भर लीजिए वेग पूर्वक बाहर छोड़िए बाहर ही रोक दें घबराहट होने तक रोक दें। थोड़ी देर घबराहट का सहन करें जब सहन ना कर सके तब धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए पूरा भर लीजिए एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार दूसरा और तीसरा प्राणायाम करेंगे से पहले मनस्थिति कैसी थी और प्राणायाम के पश्चात मनस्थिति कैसी बनी एक बार अवलोकन कीजिए श्वास को सामान्य करने के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए लंबा गहरा छोड़िए प्राणायाम के कारण शरीर में कोई अकड़न हो तो उसको दूर कर दीजिए शिथिल कर दीजिए सामान्य स्वाभाविक स्थिति शरीर में भी और मन में भी पुनः परमात्मा के साथ संबंध बनाइए हे परमेश्वर प्राणायाम के पश्चात विष्णु ने आपकी प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का विधान किया है इस समय हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे हे भगवान हे पिता दिन इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध रहता है इस समय में अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर विषयों से वापस लाकर चित्त के अनुकूल मन के अनुकूल बनाता हूँ बाहर के गंध रस मूल स्पर्श शब्द के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा समस्त इंद्रियों को वापस लाकर चित्त के अनुकूल बनाना है परमात्मा की अनुभूति बनाए रखेंगे बाह्य और वृत्ति को रोककर अंतर बनेंगे अंदर के विषयों के बारे में विचार करेंगे आंतरिक जगत में प्रवेश करना है प्रत्याहार के बाद हम धारणा का अभ्यास करेंगे मन को चित्त को शरीर के किसी एक स्थान पर स्थिर करेंगे नाभि प्रदेश हृदय प्रदेश कंठ नासिकाग्र। भू मध्य मूर्धा जहां भी अनुकूल हो जहा आपका अभ्यास हो वहाँ आप मन को स्थिर कर सकते हैं एक केंद्र बिंदु उसी स्थान पर कल्पना करते हुए मन को उसमें टिकाइए स्थिर कर दीजिए जहां में आपने धारणा लगाई है उस स्थान पर क्या अनुभूति हो रही है जानने का प्रयास कीजिए कुछ उष्णता शीतलता कोई पीड़ा कोई संवेदना कोई गुदगुदी कोई खुजलाहट, क्या अनुभूति हो रही है जानने का प्रयास कीजिए संपूर्ण एकाग्रता बनाइए धारणा के पश्चात हम ध्यान का अभ्यास करेंगे प्रभु ध्यान से पूर्व हम मानसिक सबजा करते हैं आपकी व्यापकता को अनुभव करते हैं आप कण कण में व्यापक है प्रभु आपके अंदर में हम सब डूबे हुए हैं आप हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण है आपके अंदर ही पूर्ण दम्बान विद्यमान है मेरा शरीर में आत्मा हम सब आपके अंदर विद्यमान है प्रभु आपकी सतत अनुभूति बनी रहे आपकी अनुमति ही आपकी उपासना है आपकी अनुमति ही आपका ध्यान है इस काल में आपके निरंतर अनुमति बनी रहे आज हम गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रभु आपका ध्यान करेंगे ध्यान करते समय प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दीजिए शब्द उच्चारण को हम गौण रखें और आपकी अनुभूति को प्रधानता दें शब्द अनुभूति के लिए होती है अनुभूति टूट जाती है छूट जाती है इसलिए हम शब्द बार बार दोहराते हैं हे प्रभु आपकी अनुभूति मुख्य है शब्द तो उस अनुभूति को बनाने के लिए हम उच्चारण करते हैं जिनकी एकाग्र स्थिति है बोलना ना चाहे ना बोले मन में बोलना चाहे मन में बोले और जो उच्चारण करना चाहे उच्चारण कर सकते हैं गति मंद रखेंगे धीरे धीरे एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे उच्चारण को प्रधानता नहीं देंगे प्रभु की अनुभूति को प्रधानता देंगे भू मंत्र का अर्थ हमने आज दिन में सुना है विचार किया है पुनरअपी एक बार दोहराते हैं जैसा मंत्र का अर्थ है वैसा ही अनुभव करेंगे जैसे पानी कहने से हमारी बुद्धि में एक वस्तु आ जाती है हवा कहने से एक वस्तु आ जाती है ऐसे ही ओम कहने से सर्वरक्षक परमात्मा कहने से हमें रक्षा करने वाला एक व्यापक चेतन सत्ता अनुभव करें अनुभूति को और गहराई से बनाने का प्रयास कीजिए हे परमेश्वर आपका मुख्य नाम है आप सर्व रक्षक हैं हमारी रक्षा आप कर रहे हैं प्रभु मैं आपकी अनुभूति कर रहा हूं आप भू हू हे प्रभु आप प्राण स्वरूप हैं प्राणों का भी प्राण है प्राण से भी प्रिय है, है आप भुआ है सब दुखों से पृथक है और हम सबका दुख दूर करने वाला है है आप ही है प्रभो हे दुख विनाशक प्रभो भुआ आप स्व स्वयं सुख स्वरूप है और हम सब उपासकों को सब प्रकार के सुख देने हारा आप ही है प्रभु जो भी हमें सुख प्राप्त होता है उसका दाता आप ही है प्रभु मैं आपकी अनुभूति को बनाए रखता हूँ सविता देवस्विता देव सब जगत की उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य के दाता सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक देव दिव्य स्वरूप है दिव्य गुणों का भंडार है हमें दिव्यता प्रदान करने वाला हे देव परमात्मा आपका वरेण्यम भर वरणीय वरण करने योग्य अति श्रेष्ठ, ग्रहण तथा ध्यान करने योग्य सब क्लेशों को भस्म करने आ पवित्र स्वरूप शुद्ध स्वरूप तेज स्वरूप को तीम ही उस तेज स्वरूप शुद्ध स्वरूप को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं यो न जो जगदीश्वर आप प्रभु न हम सबकी धीय बुद्धियों को प्रचोदया उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कीजिए हे प्रभु आपकी अनुमति और गंभीर हो और एकाग्रता के साथ मैं आपकी अनुभूति कर सकूं पुनः तो हम मंत्र का उच्चारण करेंगे हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए ऐसी भक्ति दीजिए ऐसा भाव दीजिए मैं मंत्रों का उच्चारण करते समय आपकी अनुमति में डूबा हुआ रहू एक क्षण के लिए भी आपकी अनुमति ना छूटे आपकी कृपा से ही मैं आपकी उपासना में सफल रह पाऊंगा आपकी कृपा बनी रहे प्रभु पुनः हम मंत्र का उच्चारण करेंगे ओ करो अन्य कोई विचार न आवे मनी मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे इसी स्वर से इसी लय से इसी गति से और प्रभु की अनुभूति निश्चित रूप से बनी रहे प्रयास करेंगे ऊर्म पुरुषार्थ करने से प्रभु की सहायता मिलती है सफलता प्राप्त होती है प्रारंभ कीजिए खाली नहीं बैठेंगे प्रभु की अनुमति अथवा मंत्रोचरण अथवा दोनों क्रिया साथ साथ करेंगे से रुकेंगे आज की उपासना का एक बार मेरे निरीक्षण करके देखेंगे कितना मैंने पुरुषार्थ कर पाया और कितना पुरुषार्थ नहीं किया चंचलता की है आलस्य प्रमाण किया है कुल मिलाकर एक आकलन करेंगे अवलोकन करेंगे आज की उपासना कैसी रही और उपासना में किस समय आपको सबसे अच्छी अनुभूति हुई उसको एक बार स्मरण करेंगे उस स्थिति को दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे उपासना में जो भी सफलता मिली है प्रभु आपकी कृपा से ही यह सफलता प्राप्त हुई है आगे भी प्रभु ऐसी सफलता मिलती रहे मैं आपकी प्राप्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाता रहूं समर्पित के आज का श्रेय प्रभु को ही समर्पित करें प्रभु समर्पण के लिए दो पंक्तियां दोहराएंगे एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप बोलेंगे प्रभु तुम पावन पथ